है। ये कृष्ण के साथ साथ रामायण पर आपने काम था किया है राम की भक्ति राम की भक्ति ये एक कंट्रास्ट है भारतीय दर्शन का कि यहाँ कृष्ण के साथ राम, एक, एक साथ राम दोनों एक बिल्कुल एक दूसरे से अपोजिट करेक्टर्स है तो आपके पास समय है एक एक साल हफ्ता <स्थाद> <स्थाध> और राम की भक्ति और कृष्ण की भक्ति राम का चरित्र कृष्ण का चरित्र क्या भेद है क्या मिल है तो बहुत लंबी चर्चा है नहीं। नहीं। आप तो विजय नहीं पढ़ पाते महाराज एक बहुत सुंदर आर्टिकल अभी आया है कि राम कथा का रहस्य मतलब तो भगवान का लीला का रहस्य है समझ सकते हो उसको कौन सी याद ये अभी गुरु मारा राम लेक्चर से लिया लेक्चर आपने जो आपका था ना उसी से हमने आर्टिकल अच्छा बड़ोड़ा में दो साल पहले तो बहुत लोगों ने बहुत अप्रीशिएट किया हुआ कौन सी भाषा में गुजराती नहीं नहीं नया लक्ष्य हिंदी हिंदी रामगी प्रभु जी ने ट्रांसलेट किया हिंदी में बरोड़ा में दो साल पहले प्रभु अच्छा अच्छा तो कल जय केशव प्रभु ने क्लास दिया था तो उन्होंने वही रामायण क्लास अच्छा अच्छा अच्छा वो एक श्लोक है ब्रह्म संहित में रामूर्तिषुलाअमीन चिष्टं ना भूमनेशु किंतु कृष्ण स्वयं सममादिषंह भजान गोविंद गोविंद जो आदि आदिषे उनका भजन हैं वे स्वयं भगवान है भगवान का आदि रूप उनसे अभिन्न है रामा सिंह कर्म बराह बामन इत्यादि सब अवध अवधार में प्रथम है राम परंतु भगवान का आदि रूप जो सब दूसरे रूप से अभिन्न भी है तो आदि रूप है कृष्ण बहुत विषय है <laughs> सूक्ष्म विषय राम और कृष्ण अभिन्न है फिर भी भेद है बेचाने महाप्रभु हमको अचिंच्य भेद भेद सत्व से भेद और अभेद हम भगवान से पृथक है अ भी है अपृथक मतलब वही सच्चिदानंदमय है हम भी सचिदानंदमय हैं तो इस प्रकार अभेद है और भेद भी है वे महान है और हम अति चुप है तो भेद और अभेद है तो इस प्रकार कृष्ण और राम पृथक और अपृतक है एक ही व्यक्ति अलग रूप से आप शायद घर पर मुझे मालूम नहीं खाली विश्रांत देता हूं तो शायद आप घर में लूंगी पड़ते हैं तो आपका और और घर में आप पूरा रिलैक्स होते हैं तो आप आपका वस्तु और आपका भाग अलग होते लेकिन आप एक ही व्यक्ति हैं तो इस प्रकार और शायद एक फंक्शन में आप अच्छा हैं। सर, सर, सर, बहुत अच्छा दृश्य पढ़ते है और ऐसे यू सर ऐसे ही बहुत भाग भवन है तो इस प्रकार भगवान भी अलग अलग रूप में प्रकट होते हैं हम एक, एक समय तो हम हम खाली एक प्रकार पोषक पहन सकते हैं भगवान तो एक ही व्यक्ति है इनकी अचिंचा शक्ति से लीला शक्ति से तो एक ही व्यक्ति होते हुए भी एक ही समा अनेक रूप में प्रकट होते हैं तो कृष्ण और राम अभिन्न है चरित्र भाग अलग होते न भिन्न विषय बड़ा है समझने के लिए समय लग सकता है रामायण और जनता है फिर इसमें ये बे...